हरे मंत्राठ आवत सहनौ सह वी कर्वा वही तेजस्वी नवधीतमस्त मिद्विषा वह ओम शांति ही। शांति ही। शांति, शांति चलो जी सभी को सादर नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन पाप के तेईसवा सूत्र में स्वागत है हमने हमारा ये प्रसंग चल रहा था कि संयोग क्या है तो स्व स्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग स्व और स्वामी स्व माने प्रकृति संसार और स्वामी माने आत्मा सुरेंद्र मेहता स्व और स्वामी स्व और स्वामी की जो मतलब स्वा शक्ति स्वशक्ति और स्वामी शक्ति अर्थात दृश्य और जो दृष्टा है इसके स्वरूप को उपलब्ध करने का स्वरूप को जनाने का जो कारण है उसको संयोग कहते हैं तो, तो मैने ये जो संयोग है जिसको पीछे कहा गया था कि संयोग जो है दुख का कारण है दृष्टि दृश्यो संयोग हे येतु हेय जो दुख है उसका कारण है संयोग परंतु इस सूत्र में कहा जा रहा है ठीक है दुख का कारण है परंतु साथ साथ दृश्य को जानने का कारण भी है जैसे बिना आत्मा इस शरीर के साथ संयुक्त नहीं होगा बिना संयुक्त हुए बिना संयोग को प्राप्त हुए आत्मा न खुद के स्वरूप को जान सकता है न संसार को जान सकता है न प्रकृति के स्वरूप को जान सकता है ये बताया तो इसमें हमने आपको बताया था कि भाई मोक्ष का जो कारण क्या है तो सामान्य रूप से व्यक्ति मोक्ष का कारण ज्ञान को मानते हैं दर्शन को मानते हैं तो महर्षि बेद व्यास जी कहते हैं कि भाई न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम दर्शन जो है अर्थात ज्ञान जो है वो मोक्ष का कारण नहीं है तो क्या है मोक्ष का कारण तो बता रहे कि आदर्शनाभावादे वंधना भाव स मोक्ष बोल रहे हैं कि मोक्ष का मतलब क्या है मोक्ष का मतलब है कि बंधन का अभाव जो हम बंधे हुए हैं शरीर के साथ संसार के साथ तो वो जो बंधन का जो अभाव है यही मोक्ष है तो बंधन का अभाव कैसे होगा तो आदर्शन का अभाव होने से हमारे अंदर से अदर्शन जो है अविद्या जो है उस अविद्या का जब अभाव हो जाएगा तो बंधन का अभाव हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब यह हुआ कि बंधन के अभाव का कारण है अज्ञान का अभाव इसलिए मोक्ष का कारण हो गया अदर्शन का अभाव दर्शन माने ज्ञान अदर्शन माने अज्ञान अविद्या तो अविद्या का जो अभाव है वह मोक्ष का कारण है बंधन के अभाव का कारण है तो कारण रहे कि दर्शन से भावे बंधन कारण से अदर्शन से नाश बोल रहे हैं कि भाई दर्शन के होने पर अर्थात ज्ञान के होने पर ही जो है बंधन का जो कारण अदर्शन है जो अविद्या है उस अविद्या का नाश होता है बिना बन, बिना दर्शन के बिना ज्ञान के अविद्या का नाश नहीं हो सकता इसीलिए कहते हैं दर्शन ज्ञान जो है दर्शन जो है ज्ञान जो है कैवल्य का कारण है मोक्ष का कारण है ये कहते हैं कि बिना ज्ञान का बंधन का कारण जो है अदर्शन है उसका नाश नहीं हो सकता और जब तक अदर्शन का नाश नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा तो इसीलिए ऐसा कह दिया जाता है कि जो है ज्ञान जो है मोक्ष का कारण है परंतु वास्तव में मोक्ष का कारण ज्ञान नहीं है ज्ञान जो है अदर्शन के अभाव का कारण है और अदर्शन का जो अभाव है वो मोक्ष का कारण है तो अब जो आदर्शन जो है हमने आपको सामान्य रूप से अदर्शन का मतलब तो बता दिया माने माने माने ज्ञान अज्ञान भाव अविद्या ये बता दिया परंतु यहाँ पर जो आदर्शन शब्द आया है इस आदर्शन शब्द के संबंध में महर्षि वेद जी चर्चा कर रहे हैं और आठ इसमें विकल्प रखे है ये शास्त्रगत विकल्प है ये शास्त्र में सबसे अंतिम में ये मैने बताएंगे कंक्लूजन देंगे कि ये जो आठो विकल्प है वह शास्त्रगत विकल्प है ऐसा नहीं आता सब है एक भी गलत नहीं है परंतु इसमें से अदर्शन क्या है अदर्शन का अर्थ हम क्या समझते हैं? अदर्शन का अर्थ हम समझते हैं कि अविद्या मिथ्या ज्ञान तो यदि वह मिथ्या ज्ञान यदि आदर्शन है इस रूप में यदि लिया जाएगा तो ये जो प्रश्न किया है आठ जो यहाँ पर बताया क्या ये आदर्शन है क्या ये आदर्शन है तो इसमें चौथा नंबर पर जो है वो तो ठीक है परंतु तो अन्य में कोई तुक ही नहीं बनता है यदि अदर्शन का अर्थ केवल अविद्या करते हैं मिथ्या ज्ञान करते हैं तो तो यहाँ पर आप पीछे देखेंगे पीछे हमने बताया भी हुआ है कि बोल कि दर्शन से भावे बंधन कारण से माने मैनेदर्शन बंधन का कारण अदर्शन माने बंधन का कारण जो है आदर्शन है आदर्शन को बंधन का कारण माना है तो यहां पर बंधन का कारण वो हो गया कार्य बंधन हो गया कार्य और कारण हो गया आदर्शन समझ रहे डॉक्टर साहब बंधन हो गया कार्य और दर्शन हो गया बंधन बंधन हो गया कार्य और आदर्शन हो गया कारण तो यहां पर बंधन का कारण जो अदर्शन है तो यहां पर दोनों अलग अलग चीज है परंतु तो अभेद संबंध से बंधन का कारण और अदर्शन दोनों एक ही चीज हो गया जैसे नाम और नामी है नाम अलग है और नाम जिसका है वो अलग है परंतु दोनों नाम शब्द है नामी वस्तु है परंतु नाम और नामी में अभेद संबंध कर मतलब देखा जाता है तभी जब हम कहेंगे सुधीर आनंद जी तो तुरंत यदि आप यहां होंगे सुधीर आनंद जी तो आप तुरंत अपने चेहरे को जो है हमारे तरफ करेंगे कि कौन मुझे बोला मेरा नाम लिया अर्थात आप नाम और नामी का अभेद संबंध है उसको भेद नहीं किया जा सकता ऐसे ही अदर्शन और बंधन का कारण मान बंधन का कारण और अदर्शन दोनों एक ही चीज है आदर्शन वैसे कारण है बंधन वैसे कार्य है तो यहां पर बंधन का कारण और अदर्शन दोनों में अभेद संबंध है तो यदि इसको आप आदर्शन को इस रूप में समझते हैं कि बंधन का कारण तब आपको सभी संगति लग जाएगी और आठों के आठों जो शास्त्रगत विकल्प है वो आपको समझ में आ जाएगा आदर्शन का अर्थ केवल मिथ्या ज्ञान ही नहीं लीजिएगा आदर्शन का अर्थ मिथ्या ज्ञान भी है परंतु क्योंकि मिथ्या ज्ञान भी बंधन का कारण होता है इसीलिए अन्य आठ जो इसके अलावा मिथ्या ज्ञान जो विपर्य जो वृत्ति है विपर्य जो ज्ञान है अविद्या जो है वो तो बंधन का कारण है ही परंतु उसके अलावा और जो सात चीज है वो भी बंधन का कारण है इस प्रकार से यदि अपने मस्तिष्क को बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी से संगति लग जाएगी परंतु यहाँ पढ़ाने वाले लोग जो है जो भी पढ़ाते हैं इसको तो उस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि भाई अदर्शन का अर्थ है अज्ञानता अविद्या और यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन जो कर रहे हैं कि किम गुणानाम नाम अधिकार हा? क्या गुणों का जो अधिकार है वह अदर्शन है तो अदर्शन का अर्थ यदि अविद्या लेंगे अज्ञान लेंगे तब तो प्रश्न बनेगा क्या गुणों का अधिकार अज्ञान है क्या प्रश्न का तुक बनता है जी गुण है सत रजत समस्त और उसका अधिकार है कार्य का आरंभ करना अधिकार मनो कार्यारंभ जब किसी अधिकारी को अधिकार दिया जाता है तो अधिकार होता ही है उस कार्य को आरंभ करना तो अधिकार का अर्थ है कार्यारंभ तो भाई सत्ज तमस जो है क्या ये सत्जस तमस जो गुण है इनका जो कार्य आरंभ करने का जो सामर्थ्य है यह अज्ञान है क्या आदर्शन का अर्थान लेंगे तो कोई तुक नहीं बनता और यदि इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि क्या सत्तमस के अंदर कार्य क्रिया के आरंभ करने का अर्थ कार्य को आरंभ करने का जो सामर्थ्य है क्या वह बंधन का कारण है तो मिल जाएगा क्यों? अर्थात यदि के अंदर सृष्टि बनने का सामर्थ्य न हो तो सृष्टि नहीं बनेगी और सृष्टि जब नहीं बनेगी तो आत्मा बंधन में नहीं आएगा जब बंधन में नहीं आएगा तो उसको दुख नहीं होगा तो अर्थात बंधन का कारण इस रूप में यदि अदर्शन का अर्थ लेते हैं तब इसमें संगति लग जाएगी इसलिए सब जगह अदर्शन मने बंधन का कारण बंधन का कारण ये भी ये लीजिएगा तो आपको कोई दोष नहीं होगा किसी तरीके का तो फिर जो दोस्त व्यक्ति ये लगाते हैं कि भाई ये तो दूसरे का मत है ये शास्त्र का मत नहीं है ये तो बस ऐसे ऐसे लोग मानते हैं जो कि गलत है आठ में से एक ही सही है और सात गलत है ऐसे करके वो अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं क्योंकि तो यहाँ पर स्वयं अंतिम आठवा जो है उसमें कहते हैं महर्षि वेद जी इत शास्त्र गता ये किसी वैसे कहीं उलूझूल व्यक्ति का मत नहीं है ये शास्त्रगत विकल्प है और शास्त्र कहते हैं गामिक चीज़ को तो प्रमाणिक चीज जो है उसमें ये विकल्प मैने भेद दिए हुए हैं कि ये भी बंधन का कारण है ये भी बंधन का कारण है ये भी बंधन का कारण है ऐसे करके तो चलिए बोलते किम गुणान अधिकार हा? क्या गुणों का जो अधिकार है कार्यारंभन का जो सामर्थ्य है वह बंधन का कारण है क्या वह दर्शन है आहोस्वित अथवा दृषि रूप से स्वामिनो दर्शित विषय से प्रधान चित्त से अनुत्पाद बोल रहे हैं कि अथवा जो दृष्टि रूप जो दृष्टा जो आत्मा है स्वामी जो आत्मा है और दर्शित विषय है वाला जो प्रधान चित्त है मैंने पीछे भी बताया हुआ था कि दर्शित विषय का संबंध आप स्वामी के साथ भी कर सकते हैं और चित्त के साथ भी जोड़ सकते हैं जब आप दर्शित विषय का समास करेंगे की दर्शित विषय दर्शिता विषया जिसके लिए विषय दिखाए गए हैं तो आत्मा के लिए परमात्मा ने संसार को दिखाया है इसलिए आत्मा का विशेषण हो जाएगा और यदि दर्शित विषय हमें आप दूसरे तरीके समाप्त करेंगे कि दर्शिता विषया ये ना जिसके द्वारा विषय दिखाए जाते हैं तो भाई किसके द्वारा विषय दिखाए जाते हैं चित्त के द्वारा विषय दिखाए जाते हैं मन के द्वारा विषय दिखाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर दर्शित विषय से जो है चित्त का भी विशेषण बन जाएगा तो दोनों तरीके से आप ये कर सकते हैं इसमें तो आहोत्त दृष्टि रूप से स्वामीनोह दर्शित विषय प्रधान चित्त से अनुत्पाद अदर्शनम क्या बोले आदर्शन वह है जो दृशि रूप जो स्वामी और या दर्शित विषय वाला जो स्वामी या दर्शित विषय वाला जो प्रधान चित्त का जो उत्पन्न न होना आदर्शन है प्रधान चित्त का उत्पन्न न होना का मतलब क्या है जी चित्त तो है हम सभी का मन जो है वो चित्त है परंतु तो प्रधान चित्त कब होगा वह जब वह अपने स्वरूप में आ जाएगा क्योंकि चित्त जो होता है सत्य बहुल होता है पीछे आपने पढ़ा है कि परमात्मा ने जब मन को बनाया तो उसमें सत्व की अधिकता ज्यादा है परमात्मा ने जब चित्त को बनाया तो उसमें सत्व की अधिकता ज्यादा दिया हम सभी के मन में तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है सत्वाधिक्य है और जब सत्वाधिक्य होता है तो विवेक ख्याति होती है और जब विवेक ख्याति होती है तो सत्व पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाता है तो प्रधान चित्त हो गया कि सत्य पुरुष के भेद के ज्ञान वाला चित्र तो विवेक ख्याति वाला चित्त इसलिए करें कि प्रधान चित्र का उत्पन्न न होना सत्व पुरुष के भेद मैंने विवेक ख्याति वाले चित्र का उत्पन्न न होना क्या ये बंधन का कारण है कि हमें विवेक ख्या को विवेक ख्या वाला नहीं बना पाया जिसके कारण फिर हम जो है अगला जन्म लेते, है, लेते हैं आगे आगे जन्म लेते तो स्वाभाविक है ये भी बंधन का कारण है यदि हम जब तक अपने चित्र को विवेक ख्याति वाला नहीं बनाएंगे जब तक विवेक ख्याति नहीं होगी तब तक जो है हम बंधन में आते रहेंगे तो ये क्या ये बंधन का कारण है क्या ये आदर्शन है फिर उसी बात को उसी बात को और सरल भाषा में कर रहे हैं की स्वस्मिन दृश्य विद्यमान दर्शना भाव बोल रहे हैं कि ये जो स्व जो दृश्य है स्व जो दृश्य है ये संसार जो दृश्य है ये स्व है हम स्वामी हैं तो स्व दृश्य के विद्यमान होने आरोप भी ये विद्यमान है परंतु उसके यथार्थ ज्ञान नहीं है हमें क्योंकि यथार्थ ज्ञान न होने के कारण दर्शन मन ज्ञान ज्ञान तो दर्शन यथार्थ ज्ञान न जो संसार में दृश्य है जो मन है मन भी दृश्य है बुद्धि भी दृश्य है ये संसार सं, संपूर्ण संसार दृश्य है तो ये जो दृश्य का सही सही ज्ञान न होना क्योंकि सही सही ज्ञान हो जाएगा मन का बुद्धि का शरीर का सही सही वास्तविक जब ज्ञान हो जाएगा तो बंधन से हम छूट जाएंगे तो बोल रहे हैं कि स्व जो स्वरूप जो दृश्य के विद्यमान होने पर भी दर्शन का अभाव यथार्थ ज्ञान का अभाव क्या यह बंधन का कारण है क्या यह आदर्शन है ये कहा तो यह भी आदर्शन है आगे तीसरा करें किम अर्थवत्ता गुना नाम? क्या गुणों की जो अर्थवत्ता है ये आदर्शन है यदि आप देख लीजिए अब यदि गुणों की अर्थवत्ता गुण की अर्थवत्ता क्या है जी अर्थ माने प्रयोजन होता है गुणों की अर्थवत्ता माने गुणों की प्रयोजन युक्तता गुण माने सत्व रजसतमस और सत्व रजस तमस से बनी हुई सृष्टि ये सब गुण के अंतर्गत आ जाएंगे तो ये जो सत्व्रजस्तमस और उनसे बनी हुई जो सृष्टि है इनका जो प्रयोजन है भोग भोगवर्ग भोगाप वर्गार्थम दृश्य दृश्यम पीछे पढ़ करके आए हैं आप तो भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है ये संसार है तो ये जो गुणों की जो अर्थवत्ता है प्रयोजनबत्ता है जो सार्थकता है अर्थात ये भोग कराता है ये माने संसार जो है दृश्य जो है भोग कराने वाला है अपवर्ग भी दिलाने वाला है तो जब तक अपवर्ग नहीं होता है तब तक भोग ही कराता है संसार तो इसका प्रयोजन गुण का प्रयोजन हो गया भोग दिलाना तो इसलिए अर्थवान हो गया गुण और उस अर्थवान जो गुण हुआ क्योंकि अर्थवान मान सार्थक और उस अर्थवान जो गुण है उसके अंदर जो धर्म है वो अर्थवत्ता है जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्यता है ह्यूमन के अंदर ह्यूमेनिटी है ऐसे अर्थवान के अंदर अर्थवत्ता है तो गुणों की जो अर्थवत्ता है गुण जो है भोग दिलाने वाला और अपवर्ग दिलाने वाला तो जब तक अपवर्ग नहीं दिला रहा है तब तक ये जो भोग जो दिला रहा है यही तो बंधन का कारण नहीं है यदि गुणों के अंदर ये शक्ति नहीं होता कि भोग कराने का तो फिर बंधन में होता ही नहीं व्यक्ति बंधन में होता ही नहीं इसलिए कहते किम अर्थवत्ता गुणा क्या गुणों की जो अर्थवत्ता है गुणों की जो सार्थकता है गुणों की जो प्रयोजन युक्तता है आ, ये ये क्या बंधन का कारण है तो, तो ये भी बंधन का कारण है यदि मान लीजिए कि की भोगापवर्गा दृश्यम यदि भोग दिलाना और अपवर्ग दिलाना यदि इसका प्रयोजन नहीं होता दृश्य का तो फिर व्यक्ति जन्म ही नहीं लेता व्यक्ति जन्म लेता है तो उससे वह भोग भी करता है और मोक्ष को भी प्राप्त करता है जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो ये बताया फिर चौथा जो विकल्प दिया बोल रहे की अथ अविद्या क्या जो अविद्या है जो मिथ्या ज्ञान है क्या ये बंधन का कारण है तो ये भी बंधन का कारण स्वाभाविक है जब बंधन का कारण अदर्शन लेंगे तब तो ये हो जाएगा तब सब संगति लग जाएगी और केवल अविद्या का मैंने केवल अदर्शन का अर्थ अज्ञानता लेंगे मिथ्या ज्ञान लेंगे तब तो केवल इन आठ विकल्प में से जो चौथा विकल्प है वही हो पाएगा और अन्य का कोई तुक नहीं बनेगा क्वेश्चन करने का परंतु बंधन का कारण अर्थ लेते हैं तो सब प्रश्न बनता है तो बोल रहे हैं कि अथ अविद्या क्या ये अविद्या जो है ये अदर्शन है क्या ये बंधन का कारण है तो उसी बात को खोल रहे हैं अविद्या को बोल रहे हैं कि स्व चित न स्वचित उत्पत्ति बीजम बोल रहे हैं कि स्वचित माने मैं आत्मा हूं हम आत्मा हैं और आत्मा के जो अपना हर जैसे मैं हूं तो मेरा चित्त मेरा है आप हैं तो आपका चित्त आपका है और जो भी है उनका चित्त उनका है तो आत्मा का जो चित्त है आत्मा का जो अपना मन है उस मन के साथ जो निरुद्ध हुई जो अविद्या है स्वचित के जो उत्पत्ति का अपने चित्त के उत्पत्ति का जो बीज अविद्या है वह बंधन का कारण है क्या वह दर्शन है क्या तो यहां पर यह है इसको दो रूप में इसकी व्याख्या की जाती है दो तरीके से व्याख्या की जाती है विद्वान जो करते हैं एक तो ये कहते हैं कि चित्त जब नष्ट होता है प्रलय अवस्था में तो चित्त जो नष्ट हुआ तो नष्ट होने के साथ साथ जो है विद्या भी नष्ट हो जाती है सॉरी अविद्या भी नष्ट हो जाती है मैं विद्या बोल दिया अविद्या भी नष्ट चित्र के अंदर चाहे योगी हो चाहे भोगी हो योगी का चित्त नष्ट हुआ तो सीधे मोक्ष में गया परंतु जो सामान्य व्यक्ति है जो भोगी व्यक्ति है साधारण जो व्यक्ति है जब प्रलय यदि कल्पना कीजिए कि आज प्रलय यदि हो जाता है संसार तो प्रलय होता है तो ये नहीं है कि मन रहेगा मन भी नष्ट हो जाएगा तो मन नष्ट हुआ तो मन के साथ साथ अविद्या भी नष्ट हो जाती है अविद्या भी साथ-साथ नष्ट हो जाती है तो जब सृष्टि फिर बनेगा तो उस समय फिर नया मन बनेगा तो तो जब उस समय नया नया जो मन बना, अब तो वो नया कैसा मन नया मन बनेगा क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में ये सब कुछ पता है कि ये जो आत्मा है इस चित्र के माध्यम से इस तरीके की अविद्या को अपने जीवन में अपनाया था इस तरीके की मिथ्या ज्ञान था इस चित्र के अंतर्गत तो उस परमात्मा के ज्ञान में है तो उस ज्ञान के आधार पर उस आत्मा के लिए जैसे चित्त की आवश्यकता है वैसे चित्र का निर्माण करके उस चित्र को दे देता है परमात्मा तो यहाँ पर यही कर कि अपने चित्त के उत्पाद आत्मा के चित्त के उत्पत्ति का बीज जो अविद्या है जो की चित्त के साथ साथ निरुद्ध हो गई थी प्रलय में चली गई थी रुक गई थी समाप्त हो गई थी वो जो अविद्या है वह अविद्या आदर्शन है क्या एक तो ऐसी व्याख्या करते हैं दूसरी व्याख्या निरुद्धाकर्थ करते हैं कि योग तो रोकना हुआ और रोकना का मतलब होता है कि उसको अपने कारण में विलीन कर देना जिसके आधार पर प्रलय हो गया परतु तो दूसरा विरुद्ध कार्य यदि आप करेंगे कि बंधी हुई तो बंधी हुई का मतलब क्या हुआ जी अर्थात अपने चित्त हर व्यक्ति के अपने चित्त के साथ अविद्या बंधी हुई है और जो बंधी हुई जो चित्त के साथ जो अविद्या बंधी हुई है जो कि अगले जन्म के उत्पत्ति का कारण बनता मतलब जो अविद्या अगले जन्म के उत्पत्ति का कारण बनता जैसे अभी मैं हूं अभी हमारे साथ जो चित्त है इस चित्त में जो अविद्या है उस अविद्या के कारण ही अगला जो जन्म हमारा मिलेगा तो चित्त की उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ जी चित्त की अभिव्यक्ति यहां पर उत्पत्ति का अर्थ फिर अर्थ बनाना नहीं होगा अभिव्यक्ति तस्मात यज्ञ सरभुत ऋचा सामान्य जजरे छंदांश जजरे तस्मात तस्मात अजायता अजायता का अर्थ वहां पर उत्पन्न नहीं करते हैं अजायता का अर्थ है कि परमात्मा इन चारों वेदों को प्रकट करता है रिवील्ड करता है तो एक जनरेट करने में और रिवील्ड करने में अंतर होता है तो ऐसे ही यहां पर उत्पत्ति का जब यह अर्थ लिया जाएगा कि अगले जन्म के उत्पत्ति का कारण तब वहां पर स्व जो चित्त है उसके उत्पत्ति का बीज मतलब स्व चित्त के फिर अभिव्यक्ति का बीज अर्थात तो वह चित्त फिर जो है उस चित्त के अंदर जो अविद्या है जब यह शरीर समाप्त हुआ तो उस चित्र के साथ बंधी हुई जो अविद्या है वह अविद्या ही अगला जो फिर चित्र वही जो चित्र आगे रूप में अभिव्यक्त होगा उसके उत्पत्ति का बीज होगा, गया उसके अभिव्यक्ति का बीज हो गया तो क्या वह अविद्या जो है आदर्शन है क्या क्या वह बंधन का कारण है तो यह भी बंधन का कारण है तो इस तरीके से व्याख्या की जाती है पांचवा जो कारण है यहां तक हमने आपको शख्स पढ़ा दिया था आगे कर रहे कि पांचवा किम स्थिति संस्कार क्षय गति ही बोल रहे हैं देखो दो तरीके का संस्कार यहाँ पर है एक स्थिति संस्कार और एक गति संस्कार मने जो प्रकृति है सत्वरजस तमस जो है उसके दो संस्कार हैं एक स्थिति संस्कार है और एक गति संस्कार है गति स्थिति संस्कार क्या है जी अर्थात सत्व रजस तमस जो प्रकृति है उसकी जो साम्यावस्था है वह इसकी स्थिति संस्कार है मान वो जो साम्यावस्था में होना जो होता है वह तभी प्रलय होता है ना जी भाई सम्यावस्था हुआ तो स्थिति शुरू हो गई तब तो गति शुरू हो गई और जब साम्यावस्था हुआ तो वह प्रलय हो गया तो दोनों की जो है साम्यावस्था है सप्तर की जो साम्यावस्था है यह स्थिति संस्कार है और जब वही वैसम्यावस्था होकर के कार्य रूप में जो होता है प्रकृति जो होती है वो हो गया गति संस्कार तो कह रहे की स्थिति संस्कार नष्ट हुआ तभी तो गति संस्कार होगा ना जी प्रकृति का डॉक्टर साहब हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पक्की स्थिति संस्कार जब क्षीण होगा जब तक स्थिति संस्कार अर्थात सत्तम की साम्यावस्था जब तक क्षीण नहीं होगी तब तक जो है गति संस्कार नहीं हो सकता अर्थात तो उसके अंदर गति वैसाम्यावस्था नहीं होगी आगे सृष्टि नहीं बनेगी तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या स्थिति संस्कार के क्षय होने पर अर्थात गुणों की साम्यावस्था जो स्थिति है ये स्थिति रूप जो संस्कार है इसके क्षय होने पर जो गति संस्कार की अभिव्यक्ति होती है प्रकटिकरण होता है क्या यह आदर्शन है क्या बंधन का कारण है तो यह भी बंधन का कारण है यदि वह संस्कृति सतमस जो है सदा ही यदि वह स्थिति संस्कार में रहे और गति संस्कार में न हो तो कभी भी व्यक्ति जीवात्मा बंध नहीं सकता शरीर के साथ तो फिर दुख इत्यादि होगा ही नहीं इसलिए करें किम कि स्थिति संस्कार क्षय गति संस्काराभिव्यक्ति ही क्या स्थिति के स्थिति संस्कार के क्षय होने पर जो गति संस्कार की अभिव्यक्ति होती है प्रकटीकरण होता है क्या यह अदर्शन है वो अदर्शन कहते हैं क्या ये बंधन का कारण है तो ये भी बंधन का कारण है तो इसी पर उनसे पूर्व महर्षि वेद से पूर्व जो आचार्य हुए हैं ऋषि हुए हैं उनका प्रमाण दे रहे हैं कि देखो इसमें क्या करे यत्र उक्तम यहा जहा यत्र उक्तम जहां यह कहा गया क्या प्रधानम स्थित्य एवं वर्तमानम विकारा अप्रधानम स वर्तमानम विकार नित्य अप्रधानम बोल रहे हैं कि देखो जहां उत्तम जहां यह कहा हुआ है कहा गया है क्या प्रधानम प्रधानम किसो कहते हैं जी प्रधान हो गया शत्रुतमसमस प्रधान किसको कहते हैं जी मूल प्रकृति को जी। अच्छा मूल प्रकृति यदि वह अपनी साम्यावस्था में ही रहे स्थिति में ही रहे उसमें विकार पैदा हो ही नहीं, नहीं। कहेंगे क्या बोलिए प्रधान जो उसको कहा जाता है किसी की अपेक्षा से कहा जाता है ना जी तो एक है प्रधान एक है विकार अप्रधान तो सत्व रजस तमस प्रधान तो तभी कहलाएगा जब उसका विकार होगा वह जब कार्य बुद्धि महात इत्यादि बनेगा ये दृश्य रूप में होगा तो ये दृश्य रूप जो है ये अप्रधान है और इसकी अपेक्षा से वो प्रधान हो गया प्रधान हाँ जी नहीं समझे नहीं समझ गया मैं तो समझ गया जी तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यत्र इदम उत्तम जहाँ यह कहा है क्या प्रधानम स्थित वर्तमानम यदि प्रधान जो है स्थिति रूप में ही वर्तमान होगा स्थिति इसित्य रूप एवं स्थिति होकर के ही मन उस स्थिति रूप से ही उसमें यदि बदलाव नहीं होगा तो वर्तमानम विकार अकर्णात उसमें विकार तो हुआ नहीं तो विकार न करने से अप्रधानम स तो फिर तो वह प्रधान जो है वो अप्रधान हो जाएगा प्रधान जो क्या जी वो अप्रधान हो जाएगा मतलब वो तो प्रधान होगा ही नहीं कहने का है अभिप्राय प्रधान तो होगा ही नहीं प्रधान हुआ ही नहीं उसको जो प्रधान नाम से कहा तो प्रधान हुआ ही नहीं अप्रधान हो गया और फिर तथा गति वर्तमानम और यदि वो गति रूप में ही हो यदि वह जिस रूप में संसार है ये इसी रूप में चलता रहे चलता रहे ये कभी नष्ट न हो तो फिर ये ये नित्य हो गया ये विकार जो है गतिव वर्तमानम यदि गति रूप में ही हो गति से ही यदि वर्तमान हो तो गति रूप में ही वर्तमान हो तो विकार नित्य तो विकार नित्य हो गया और विकार जब नित्य हुआ तो नित्य तो ये हो गया तो प्रकृति को प्रधान कहा जा सकता है क्या तभी भी तो अप्रधान ही है हेलो हाँ जी तभी ठीक कह रहे हैं आप जिस भी तो यदि विकार यदि जो सदा रहने वाला हो जाएगा यदि ये नष्ट नहीं होगा इस गति गति यदि स्थिति रूप में नहीं आएगा गति रूप में ही यदि सदा रहेगा तब भी हम प्रधान को प्रधान नहीं कर सकते तभी भी वह अप्रधान ही है प्रधान तो, तो यह हो गया ना नहीं होगा उसमें वह प्रधान बन नहीं सकता हाँ तो इसलिए अप्रधान बन नहीं सकता इसलिए करे विकार नित्य अप्रधानम स तो वो उभया था तो अस्य प्रवृत्ति ही प्रधान व्यवहारम व्यवहार इसलिए बोले दोनों प्रकार से तो गति और स्थिति मान स्थिति में जब रहता है समस्त की साम्य और जब वह गत्यावस्था में अर्थात तो एक जो कहा कि स्थिति संस्कार और गति संस्कार गति संस्कार और स्थिति संस्कार दोनों अवस्था में जब रहता है तब ही हम कहते हैं कि ये प्रधान है और ये गौण है नहीं तो नहीं कह सकते प्रधान व्यवहार होता ही है किसी की अपेक्षा से और प्रधान की अपेक्षा से इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि उभयथाच अश्य प्रवृत्ति ही प्रधान व्यवहार लभते बोले दोनों प्रकार से जब इस प्रकृति इस की जब प्रधान की जब प्रवृत्ति होगी जब इसकी प्रवृत्ति होगी इसकी माने प्रकृति जो सत्व सत्र जो गुण है इसकी जब प्रवृत्ति होगी तभी यह जो है सत्व सत्य प्रधान व्यवहार को प्राप्त होगा तभी इसको प्रधान रूप में व्यवहार कर सकते नहीं तो नहीं कर सकते ना अन्यथा अन्यथा नहीं अन्य प्रकार से नहीं फिर आगे कह रहे हैं कि भाई हम प्रधान इसके चक्कर में क्यों पड़े प्रधान और अप्रधान हम यदि कोई दूसरा ही कारण क्या मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और ये है वो है तो बोल लेंगे चाहे कुछ भी मानो प्रश्न तो ऐसे ही होगा चर्चाएं ऐसे ही होगी किसी को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन मानना पड़ेगा तो किसी को उसका कार्य मानना पड़ेगा तो वो उस तरीके से जब तक दोनों का भेद नहीं करोगे तो भाई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हुआ किसी की अपेक्षा से हुआ ना कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन नहीं है ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन है या और भी उससे सूक्ष्म की कौक नामक वस्तु है तो भाई किसी की अपेक्षा से उसका नाम वो दिया गया ना कि ये ये है और ये ये है यही करें कि कारणांतरेश यदि अन्य कारण को भी यदि कल्पना करेंगे कि भाई ऐसा है तब भी बोल रहे की समान चर्चा। वो चर्चाएं तो समान ही है बात तो वही रहेगी कि इसी तरीके से कि इसके अपेक्षा से ये है इसकी अपेक्षा से ये है तो क्या तो यहां पर जो इस तरीके की बात कहे इसी को इसने प्रमाण दिया कि स्थिति संस्कार और गति संस्कार क्या स्थिति संस्कार गुणों का जो स्थिति संस्कार है साम्य अवस्था है उसका जो क्षीण हुआ उसके क्षीण होने पर जो गति संस्कार होता है की अभिव्यक्ति होती है तो ये ये तो अदर्शन नहीं है जिसके कारण हम बंधे हुए हैं ये तो बंधन का कारण नहीं है तो ये भी बंधन का कारण है छठे नंबर जी आगे आगे छठे नंबर बता रहे है की दर्शन शक्ति एवं अदर्शनम इतिए कुछ एक जो विद्वान हैं जो ऋषि हैं इत्येके का मतलब ये किसी व्यक्ति का वैसे ही मत नहीं है उल व्यक्ति का यहां पर इत्येके का मतलब ये है कि कुछ एक व्यक्ति तो कुछ विद्वान कुछ विद्वान का मतलब कि कुछ जो ऋषि हैं कुछ जो शास्त्रकार हैं वो यहां पर इत्येके का मतलब शास्त्रकार लेना है बोलेंगे ऐसे आप कैसे कर रहे हैं क्योंकि तो आगे आठवें नंबर में कहा इतने शास्त्रगत विकल्प ये सभी शास्त्रगत विकल्प है शास्त्र में प्राप्त विकल्प है तो शास्त्रगत विकल्प है तो शास्त्रगत है प्रमाणिक पुस्तक को अप्रमाणिक तो हो नहीं सकता तो ये सभी शास्त्रगत विकल्प होने के लिए इत्यके से फिर ये लिया जाएगा कि जो भी शास्त्र जो शास्त्र को जिन्होंने बनाया है जैसे की महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन को बनाया योग दर्शन लिखा महर्षि वेद जी ने वेदांत दर्शन लिखा ऐसे ही उनसे पहले और भी जो ऋषि हुए जो कि शास्त्रों का जो प्रणयन किए वेदानुकूल जो शास्त्र है तो इसमें करें इत्य के मैंने कुछ एक जो शास्त्र जो है ऋषि हैं, वो ऐसा कहते हैं कि दर्शनम शक्ति दर्शन शक्ति रे वर्शनम मैने दर्शन शक्ति ही अदर्शन है अच्छा जी दर्शन शक्ति अदर्शन कैसे होगा जी? दर्शन शक्ति आदर्शन कैसे होगा ज्ञान शक्ति कैसे आदर्शन होगा अब ज्ञान शक्ति कैसे आदर्शन है इसको इस रूप में समझिए ज्ञान श... इसको दो तरीके से लीजिएगा व्याख्या कीजिएगा एक व्याख्या में कर रहा हूं पहले ज्ञान शक्ति यदि आत्मा के अंदर जानने की शक्ति न हो भाई जानने की शक्ति है तभी उसके अंदर कहीं ना कहीं से किसी चीज में मिथ्या ज्ञान हो जाता है फिर फंस जाता है यदि जानने की ही शक्ति आत्मा के अंदर न हो दर्शन शक्ति ही आत्मा के अंदर न हो पुरुष के अंदर जो पुरुष जो आत्मा है जो कि ज्ञानाधिकरण आत्मा जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख सुख ज्ञान आत्मा और तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एक शास्त्रकार ऐसे कहते हैं कि भाई ये दर्शन शक्ति ही अदर्शन है अर्थात ये जो ज्ञान की जो शक्ति है ज्ञान का जो सामर्थ्य है वही वही आदर्शन है यही बंधन का कारण है अर्थात यदि ज्ञान ही न हो तो व्यक्ति किसी चीज का ज्ञान की शक्ति ही न हो तो ज्ञान की जब शक्ति ही नहीं होगा तो ज्ञान की शक्ति के कारण ही किसी को मिथ्या समझ लेता किसी को सही सही समझ लेता है इसके कारण व्यक्ति बंधन, बंधन में फंस जाता है तो यहां पर कारण कि दर्शन शक्ति रे वर्शनम दर्शन शक्ति ही है कुछ एक आचार्य ऐसे कहते हैं अच्छा जी दूसरा दर्शन शक्ति का मतलब यह है कि आपने पीछे पढ़ा है कि नी अस्मिता का क्या अस्मिता का क्या लक्षण है जी दृक् दर्शन शक्ति हो एकात्म एकात्म तेवा अस्मिता मैंने शक्ति और दर्शन शक्ति वहां पर भी दर्शन शक्ति शब्द आयाद आ रहा है हाँ जी हाँ दृष्टि माने ये दृश्य शक्ति और दृक् दर्शन शक्तियों दृक शक्ति और दर्शन शक्ति का एक जैसा समझना ये अस्मिता है ऐसा तो दर्शन शक्ति का अर्थ वहां पर बुद्धि है दर्शन शक्ति का अर्थ क्या जी वहां पे बुद्धि हाँ बुद्धि है तो बोल रहे हैं कि ये जो दर्शन शक्ति है ये जो बुद्धि है यही आदर्शन है यही आदर्शन है क्यों क्योंकि तो इस यही बंधन का कारण है यदि मन ही न हो तो व्यक्ति मन ही से तो कुछ करता है मन से ही मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है तो मन ही यदि न हो व्यक्ति का तो फिर वह किसी चीज में फंसेगा ही नहीं कि फेगा डॉक्टर साहब नहीं किसी चीज में नहीं आदि नहीं फसेगा ना मन ही न हो जिसके कारण आत्मा फंसता है जिसके कारण संसार के साथ जुड़ता है तो यहां पर दर्शन शक्ति बने बुद्धि दर्शन शक्ति माने मन तो बोल रहे हैं कि मन ही अदर्शन है मन ही बंधन का कारण है मन ना हो तो बंधन में आ ही नहीं सकता व्यक्ति तो ऐसी करें।, तो आगे, आगे करें कि देखो प्रधानस्य आत्मख्याप नार्थो प्रवृत्ति की श्रुते है ऐसे श्रुति है ऐसा वेद में कहा जाता है ऐसा श्रुति है की प्रधान जो प्रकृति है सत्व रजस्तमस है वह सतमसमस अपने स्वरूप को बताने के लिए प्रवृत्त होता है उसकी जो प्रवृत्ति है भाई वह संसार रूप में क्यों तो प्रकृति आ रही है ये ये जो सत्य समस्त जो साम्य अवस्था थी वह बुद्धि के रूप में वो जो है आ, क्या कहते हैं कि महातत्व के रूप में अहंकार के रूप में आ, इंद्रियों के रूप में ये संसार जो पृथ्वी लग्निकाश के जो परमाणु है इस सब के रूप में जो आई तो क्यों आई वह इस रूप में आई कि अपने स्वरूप को बताना चाह रही है अपने स्वरूप को बताने के लिए प्रवृत्ति उसकी होती है प्रधान की प्रवृत्ति होती है अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ वो तो जड़ है वो क्या बताएगी ये साहित्यिक भाषा है यहाँ पर यह हुआ कि परमात्मा जो है इस प्रकृति और संसार के स्वरूप क्या है इसको जनाने के लिए संसार को बनाते हैं परमात्मा इसीलिए कहा है कि भोगापवर्गार्थम दृश्य भोग और के लिए है और इसमें यही कहा कि स्व शक्तियों सक्यो स्वरूप उपलब्धि मैने संयोग हुआ है इस संसार के साथ केवल भोग के लिए नहीं मैने खुद का क्ष करने के लिए और जिसके साथ हमारा संबंध है जिस शरीर के साथ जिस ब्रह्मांड के साथ जिस दृष्टि के साथ उसके भी स्वरूप की उपलब्धि के लिए संयोग होता है केवल बंधन के लिए अब माने बंधन के लिए तो दुख का ही जो पीछे जो कहा कि दृष्टा और दृष्टि का जो संयोग है वह दुख का कारण है तो संयोग केवल दुख का कारण नहीं है संयोग दुख का कारण भी है और संयोग जो है आत्म साक्षात्कार का भी कारण है और इस दृश्य को जनाने का भी कारण है समझ हाँ जी। इस दोनों दोनो की तरफ है हाँ बैटरी लो हो गया तो तो यहां पर कह रहे हैं कि दर्शन शक्ति एवं आदर्शनम इतिये के प्रधान आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति प्रधान जो है अपने स्वरूप को ख्यापनार्थ बताने के लिए प्रवृत्त होती है इति श्रुते ऐसी श्रुति है सर्व सर्व बोध्य सर्ब बोध्य बोध समर्थ बोध्य बोध समर्थ प्राक प्रवृत्ते पुरुषों न पश्य अच्छा पुरुष जो है सभी पदार्थों के जानने योग्य जो बोध माने जो बोध्य है, सर्व बोध्य जितने भी बोध्य हैं जो भी जानने योग्य पदार्थ है उसको जानने में समर्थ है पुरुष सब कुछ को जान सकता है पुरुष इसलिए कहते सर्व बोध्य बोध समर्थ है पुरुष पुरुष का विशेषण है कि मने सभी जो बोध्य पदार्थ है जानने योग्य जो पदार्थ है उनको जानने में समर्थ पुरुष प्राक प्रवृत्ति न पश्यति अर्थात ये प्राक प्रवृत्ति मने प्रधान की यदि प्रवृत्ति न हो प्रधान यदि बुद्धि रूप में न आए प्रधान यदि अहंकार रूप में न आए तो चाहे कुछ भी हो जाए भले ही बुद्धि के भले ही आत्मा के अंदर सर्व बोध बोध समर्थ है भले ही सब कुछ जानने का सामर्थ्य तब भी वो नहीं जान सकता क्यों नहीं जान सकता क्योंकि उसके सामने जो चीज जानना है वही नहीं है इसलिए यहां पर कर प्रवृत्ति से पहले प्राक प्रवृत्ति का मतलब हुआ प्रवृत्ति से पहले किसकी प्रवृति से पहले प्रधान की प्रवृत्ति से पहले प्रवृत्ति से पहले जब तक सतव रजस की प्रवृत्ति न होगी तो उसके प्रवृत्ति से पहले पुरुष भले ही सभी बोध, सभी बोध बोध्य पदार्थ को जानने में समर्थ हो तब भी नहीं जान सकता तभी भी नहीं जानता है और आगे करें कि सर्व का कार्य समर्थ दृश्य तदा न दृश्य और यदि प्रधान की प्रवृत्ति न हो तो ये बोल रहे हैं सभी कार्य को करने में समर्थ जो दृश्य है यह जो जो प्रधान है जो प्रकृति है वह तो करता है संसार को बनाने में उसके अंदर क्रिया होती है आत्मा के अंदर क्रिया नहीं होती आत्मा तो प्रयत्न है प्रयत्न गुण है उसमें तो सभी कार्य को करने में भले ही प्रकृति समर्थ है परंतु यदि वह प्रवृत्त नहीं होगी अपने स्वरूप को नहीं दिखाएगी तो वह जब तक नहीं दिखेगी तो बोल रहे हैं कि सर्व कार्यकरण समर्था समर्थ दृश्य तदा न दृश्यते तब नहीं देखा जाता है तब वह दृश्य नहीं देखा जाता है यदि प्रधान की प्रवृत्ति न हो तो इससे क्या पता चला जी इससे ये पता चला कि यदि ये प्रधान यदि बने ही नहीं महातत्व के रूप में वह दर्शन शक्ति के रूप में यदि हो ही नहीं तो व्यक्ति देखेगा ही नहीं जब देखेगा ही नहीं तो बंधन में ही नहीं आएगा इसलिए कहा कि दर्शन शक्ति है वह दर्शन दर्शन शक्ति ही अदर्शन है ये दोनों तरीके से घट जाएगा घटा लीजिएगा सातवा है कि उभय अपि अपी अदर्शनम धर्म इत कुछ एक आचार्य ऐसे कहते हैं कि ये अदर्शन जो है दोनों का धर्म है ये पुरुष का भी धर्म है और प्रकृति का भी धर्म है केवल पुरुष का धर्म नहीं है अदर्शन बंधन का कारण जो है बंधन का कारण जो आदर्शन हुआ वह अदर्शन जो धर्म है जो प्रॉपर्टी है अदर्शन जो धर्म है वह न केवल प्रकृति का है और न केवल पुरुष का है बल्कि दोनों का है ऐसे आचार्य कहते हैं कैसे कहते हैं जी क्यों ऐसा कहते हैं देखो तत्र इदम पहले उसमें से उन दोनों में से एक ही व्याख्या कर रहे हैं इदम दृश्य त्म भूतम अपनी पुरुष प्रत्यापेक्ष दर्शनम दृश्य धर्मत्वे नोल रहे हैं कि पहले प्रकृति को ले रहा है कि प्रकृति के अंदर कैसे आदर्शन धर्म है तो बोल रहे हैं कि दृश्य जो है दृश्य जो है ये जो संसार है जो दृश्य है जो ये जो प्रकृति है इस दृश्य के अपना जो स्वरूप है अपना जो स्वरूप है अब जैसे मान लीजिए कोई लाल है तो लाल है वो लाल रूप में ही है जो काला है तो काले रूप में ही है तो उसका प्रकृति जो है प्रकृति से बना हुआ जो संसार है उसका अपना जैसा स्वरूप है वह स्व स्वात्मभूतम अपनी मने उसका अपना स्वरूप प्राप्त होता हुआ भी पुरुष प्रत्यय दर्शनम पुरुष के जान की अपेक्षा से उसमें दर्शन है यदि मान लीजिए कि यदि कोई एक हजारों वर्षों से पुराना पड़ा हुआ यदि कोई जंगल में कोई पहाड़ है या कोई ऐसी चीज है जो दबा हुआ दबा हुआ है वो अपने आप में उसकी सत्ता तो है ही पर उसमें दर्शन धर्म कब आएगा जब कोई व्यक्ति इसको देखेगा जब तक नहीं देखेगा तब तक वह अपने आप में स्वात्म होते हुए भी उसमें दर्शनत्व नहीं आया दर्शन धर्म नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से उसके अंदर दर्शन धर्म आ गया तो जब उसके अंदर दर्शन धर्म है तो अदर्शन धर्म भी हो गया ना हाँ जी मान जब दर्शन धर्म है तो न दर्शनम अदर्शनम तो उस प्रकृति का ही उस दृश्य का ही अदर्शन धर्म भी है इस रूप में कह रहे कि कुछ एक मानते हैं कुछ एक कहते हैं कि जो है प्रकृति का धर्म है अदर्शन कैसे तो इस रूप में घटा रहे हैं कि कोई भी वस्तु यदि कहीं एकांत में हो भले ही वो अपने स्वरूप में है परंतु जब पुरुष को उसका ज्ञान नहीं होगा जब तक नहीं जानेगा तब तक उसका दर्शन होगा ही नहीं होगा और जब दर्शन है उसमें दर्शन है, तो धर्म नहीं होगा इसीलिए कह रहे हैं कि दर्शन धर्म जो है प्रकृति में भी है डॉक्टर साहब समझ में आ गया हाँ जी हाँ जी और आगे करें आप पुरुष की बात कर रहे हैं कि पुरुष में कैसे दर्शन है तो बोल रहे हैं कि तथा पुरुषस्य से अनात्म भूतम दृश्य बोल रहे हैं कि भले ही पुरुष के अंदर जो है वो दृश्य का स्वरूप नहीं है पुरुष के अंदर क्योंकि दृश्य अलग चीज है और पुरुष अलग चीज है तो बोल रहे हैं कि पुरुष अनात्म भूतम दर्शनम मने अनात्म भूत जो दर्शन है उसका अपना स्वरूप न होता हुआ भी दृश्य जो प्रत्यय है दृश्य का जो ज्ञान है उसकी अपेक्षा से पुरुष धर्मत्वेन नदर्शनम अवभासते पुरुष दर्शन के समान मने पुरुष धर्म में पुरुष के धर्म के रूप में प्रतीत होता है वास्तव में है नहीं वास्तव में ऐसा है नहीं परंतु ऐसा करें कि पुरुष का ये धर्म नहीं है पुरुष का अदर्शन धर्म नहीं है परंतु अदर्शन धर्म न होते हुए भी अनात्मभूत होता हुआ भी दृश्य के ज्ञान की अपेक्षा से भाई दृश्य का जो ज्ञान हो रहा है दृश्य का जो प्रत्यय हो रहा है उसकी अपेक्षा से यदि पुरुष यदि हो ही नहीं तो उसका दर्शन कैसे होगा तो वहां पर पुरुष जो है तो इसलिए करें कि पुरुष ही दर्शन कर रहा है पुरुष ही ज्ञान कर रहा है तो जब पुरुष के अंदर दर्शन है तो इसका मतलब है कि वह अदर्शन भी हो गया इस रूप में ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए क्या ये बंधन तो इसलिए कि दर्शन जो पुरुष का जो अदर्शन तो माने ये अदर्शन जो है तो माने पुरुष का जो दर्शन क्या कहेंगे उभय से अपी अदर्शनम मैने जो दोनों का जो है आदर्शन जो है यही क्या दोनों के अंदर जो इस तरीके की बात है यही बंधन का कारण है ऐसा फिर अंतिम अंतिम हो गया अब अंतिम लास्ट है कि दर्शन ज्ञानम दर्शन कर ज्ञानम एवं दर्शनम अब ये कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान ही आदर्शन है इति के अभिव्यक्ति कुछ जो आचार्य है करें कि ज्ञान ही आदर्शन है कैसे ज्ञान ही आदर्शन है जी इसको आदर्शन माने ज्ञान ही बंधन का कारण है ज्ञान ही बंधन का कारण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं इसको इस रूप में समझिए कि रास्ते में जा रहे हैं और आपको बालू है परंतु पानी दिखा तो आपने यदि पानी के रूप में ज्ञान किया तभी तो आपको ये पद भले ही मिथ्या ज्ञान हुआ परंतु उस समय आपको यदि ये ज्ञान ही नहीं होता कि ये पानी है या ये ये है तो उसको जो वास्तव में है नहीं और उसको उस रूप में जो ज्ञान हो रहा है तो उसके कारण ही व्यक्ति बंध जाता है यदि रास्ते में है यदि खुट्टा दिखा खुट्टा रात्रि में और दिखा कि कोई ना कोई वहां पे खड़ा है तो वो जो दर्शन हुआ वो जो ज्ञान हुआ जिसके कारण वह परेशान हो गया जिसके कारण बेहोश हो गया तो ये कह रहे कि दर्शनम ज्ञानम एवं दर्शनमित बोले ज्ञान ही अदर्शन है ज्ञान ही जो है यही बंधन का कारण है कुछ एक ऐसे विद्वान लोग कहते हैं आगे करें शास्त्रगता विकल्प ये जो है शास्त्रगत विकल्प है अर्थात तो ये शास्त्रगत विकल्प है किसी व्यक्ति का वैसे उल व्यक्ति का ये विकल्प नहीं है ये विकल्पेद नहीं है ये सभी बंधन का कारण है इसी बात को और आगे करें तत्र विकल्प बहुत्व एतत् सर्व पुरुषा नाम संयोगे साधारण विषय हम स्पष्ट कि तत्र उनमें से जो है विकल्प बहुत्व जो ये विकल्प आठ जो विकल्प है ये जो विकल्प बहुत्व है ये सभी जीवात्माओं का और गुणों के संयोग में साधारण विषय है ये सभी बंधन का कारण होता है ये सभी बंधन का कारण है समझ गया जी हां तो ये इसमें कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो पाठ हो गया नहीं अभी नहीं मुझे तो नहीं है बाकी लोग को हो सकती है क्योंकि उनको पीछे बैकग्राउंड नहीं है कहीं को ये होगा तो किनी कोई कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सुरेंद्र जी आपको समझ में आया आचार्य जी बहुत कम समझ में आया क्योंकि बैकग्राउंड अभी जो पीछे हो का सारा वो आ, नहीं हुआ नो तो लेकिन उसको समझने का प्रयत्न कर रही हूँ हाँ प्रयत्न कीजिएगा और बहुत अच्छी बात है ईश्वर की कृपा है कि आप इसमें जुड़े हैं और आप अपने सामने पुस्तक भी रखने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि इनसे जो है डॉक्टर साहब से संपर्क करके और कहाँ से मैं मैं ऑनलाइन जो है आप ऑनलाइन भी आपको पुस्तक मिल जाएंगे व्याह सभा से जो है आपको ये करेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे वो आपको कंप्यूटर पर मिल जाएगा ठीक है तो वो आपको लाभ करेगा क्योंकि ये तो शास्त्र क्योंकि प्रवचन तो हो नहीं रहा है ये तो जो शास्त्रीय जो पठन पाठन है वो हो रहा है तो इसमें आपको जब आप दो चार पांच क्लास लेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा और पुस्तक सामने रहेगा तो और समझ में आएगा और इस पर और विचार कीजिएगा और भी कोई जुड़े हुए है क्या आ, नताशा जी बात में जुड़ गयी है नताशा जी आपको आपको क्या समझ में आ रहा है आया? आ, हाँ आचार्य जी समझ में आ रहा है क्योंकि पहले ज्वाइन किया हुआ था और हमारे पास पुस्तक भी है तो अब हम पुस्तक पिछला जो छूट गया है वो पढ़ेंगे हम ठीक है ठीक है ठीक है और आचार्य ये टॉपिक तो खास का थोड़ा मुश्किल वाला भी है कुछ टॉपिक बाकी में ये, ये बहुत डिफिक मतलब बहुत गहराई वाला टॉपिक है ये जो आठों ओपिनियन है न जी वो हर एक ठीक भी है और एक ढंग में लगता है की ये कैसे ठीक हो सकते हैं अपने आप से नहीं तो परंतु यह है कि आठो ठीक है ठीक है, है आप चौथा उनमें से, से बंधन, कारणम लेंगे तब ठीक है हाँ जी नहीं तो अदर्शन का केवल अविद्या लेंगे तब तो जो है चौथा ऐसे ही विद्वान लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है इस तरीके से कुछ एक विद्वानी है जो कोई करते हैं नहीं तो सब जो इस तरीके से कहते हैं कि भाई इसमें चौथा विकल्प ही थी ठीक है और सब गलत है, आ, है रहे हैं आप तो बिल्कुल तो ठीक लिखा हुआ है की आठो ठीक है, ये जी, पर तो तो है आप आ, जी। ये जो है सातो थोड़े हसी आ गई वैसे ही तो मैं बता रहा था कि ये आठों विकल्प डॉक्टर साहब ठीक है इसमें दो तरीके की परंपरा है कुछ एक परंपरा ये है कि ये कहते हैं कि चौथा विकल्प ही ठीक है और सब गलत है क्योंकि वो अविद्या अर्थ लेंगे तो नहीं घटेगा तब तो लगेगा कि सब गलत है सातों गलत है एक ठीक है परंतु यदि आप पीछे वाले वाक्य को देखेंगे महर्षि वेद जी के और वो बंधन कारण से स्पष्ट लिखा है तब जो आदर्शन से, से बंधन कारण से ये अर्थ लेंगे बंधन का कारण लेंगे तब आपको सब ठीक हो जाएगा और जो व्यक्ति ऐसा कहता है है कि सा चौथा ठीक और सब गलत है, उसके लिए शास्त्रगत विकल्प अच्छा बताइए किस जी स्वयं कह रहे हैं कि शास्त्रगत विकल्प है इस पर ध्यान दीजिए ये शास्त्रगत विकल्प है किसी व्यक्ति का उलूल महर्षि वेद व्यास जी खुद कह रहे हैं कि प्रामाणिक हाँ। शास्त्र के द्वारा ये भेद दिए हुए हैं हाँ और उससे और आगे प्रमाण यह है कि विकल्प बहुत एतत सर्व पुरुषा नाम गुणानाम संयोगे साधारण विषय अर्थात यह स्पष्ट करें कि यह जो बहुत विकल्प है यह सभी पुरुषों और गुणों के संयोग में साधारण है अर्थात यह सामान्य है ये सब में होगा सब में आदर्शन है अर्थात सब में सब ये सभी बंधन का कारण है सब में आदर्शन आदर्श धर्म है स्पष्ट महर्षि वेदी जब कह रहे हैं तो जो व्यक्ति ये कहते हैं चौथा ही विकल्प ठीक है और जो सात गलत है वो गलत कर रहे ना अर्थात महर्षि वेद व्यास के आगे वाले बातों पर ध्यान नहीं देते उसकी उपेक्षा कर देते हैं <laughs> समझ गया है जी समझ गया जी अरे भाई जी आपको समझ में आया वो ये इसका जो आठों के आठों को जो समझना चाहिए एक को नहीं। लेके नहीं बैठाना चाहिए ये तो बात समझ में आ गई क्या क्या क्या, क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र जी नहीं मैंने कहा कि जो आप कह रहे हैं ना कि एक कुछ आचार्य जो हैं वो एक चीज को लेके आठों में से एक को लेके उसको ही मानते हैं आ, तो ये चीज समझ में आ गई के एक को नहीं दूसरी जो जो सात हैं उनको भी समझना है। है ये ये सभी ठीक हाँ, चीज़ मस्तिष्क में रख करके ही पढ़िएगा हाँ, कि ये जो सात आठों के आठों चीज जो है ये आठों के आठों चीज आदर्शन है माने ये सभी बंधन अदर्शन का अर्थ जब बंधन का कारण ये अर्थ लेंगे क्या ये बंधन का कारण है क्या ये बंधन का कारण है क्या ये बंधन का कारण है तो जब अदर्शन का अर्थ बंधन का कारण लेंगे तो कहीं पर भी कोई शंका नहीं होगी और जब अदर्शन का अर्थ केवल मिथ्या ज्ञान लेंगे अविद्या लेंगे तब जो है लगेगा कि और जो सात क्वेश्चन किया गया हुआ है वो वह फालतू का ही क्वेश्चन है वो वैसे ही बस कह दिया है चौथा ही विकल्प ठीक है ऐसा लगेगा परंतु जबकि महर्षि वेद व्यास अपने मुख से ये कह रहे हैं कि यह शास्त्रगत विकल्प है प्रमाणिक पुस्तकों का विकल्प है तो प्रमाणिक पुस्तक कभी भी उलूल बात नहीं कर सकता और फिर आगे फिर स्वयं कह रहे हैं कि सभी पुरुषों के और गुणों के संयोग में साधारण साधारण सामान्य नियम है साधारण विषय है और साधारण जो होता है वो सबके साथ होता था संयोग में ये सभी कारण होते हैं बंधन के कारण तो ये ये समझ में आ थोड़ा सा जाइए हम हाँ भाई जी आप क्या बोल रहे हैं आठों में कोई बंधन का कारण हो सकता है आठों में कोई बंधन का कारण नहीं होता सभी बंधन का कारण है कोई नहीं ऐसा मत कीजिए तब तो गलत हो जाएगा आठों का आठों हाँ मैने पुरुषों का और गुणों के संयोग में आठों का आठों, का आठों कारण है इसलिए साधारण विषयत्व विषयम आठों का आठों, का आठों कारण है कुछ भी कुछ भी हो सकता है जब ये कहेंगे तो इसका मतलब है कि कोई एक होगा कि कोई नहीं होगा आठ जब भी कोई व्यक्ति बंधता है हम लोग जो संयोग में आए हुए हैं इन सब में ये कारण है आठों हो सकता है का मतलब ये हुआ कि कुछ एक में ऐसा होगा कुछ एक में ये होगा नहीं ये जो भी बंधन में आता है जो भी पुरुष आत्मा बंधन में आया हुआ है इन आठों को लेकर के आया हुआ इन आठों के कारण ही बंधन में आया हुआ है आचार्य जी तो बोले एक जो है आ, आठों में से एक जो है वो कुछ ज्यादा प्रधान हो सकता है दूसरों से वैसे देखा जाए तो अविद्या जो है मूल जो चौथा जो विकल्प है वो मुख्य है।, हाँ, हाँ, है वो मुख्य है यदि वो हो यदि अविद्या यदि समाप्त हो जाए तो उस सबके रहते हुए भी बंधता नहीं है फिर आत्मा अविद्या यदि समाप्त हो जाए तो ठीक। तो वो तो मुख्य है ही अविद्या परंतु जब व्यक्ति बंधता है जब यदि मोक्ष को प्राप्त होता है तो उसको अविद्या पर ज्यादा काम करना बंधने में तो आठो कारण हुआ हर व्यक्ति का।, का हर व्यक्ति का हर व्यक्ति माने हर जीवात्मा का हर जीवात्मा का बंधन का जो कारण हुआ ये आठों हुआ आठो ये कारण है परंतु जब वह जब यहां पर आकर के वह तपस्या करता है तो उस अविद्या को जब वो क्षीण करता है तो मोक्ष में कारण केवल अविद्या का नाश बनता है और सब रहता है तब भी वो उसको नहीं बांध सकता समझ गया जी आ, मोक्ष की तरफ चल, चलना शुरू हो जाता है लेकिन पूरा मोक्ष प्राप्त नहीं होता जितनी देर दूसरे जो साथ हैं उनका भी नाश नहीं हो तो। जब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता भले ही योग में आगे बढ़ गया है योग में उपलब्धि आ गई है परंतु वह जब तक चरमदेह वाला नहीं बनेगा चरमदेह का मतलब हुआ कि अब अगला जन्म नहीं होना है आ, आ, आ, जब तक अगला जन्म होगा जिस भी योगी का ही क्यों न हो वह संप्रदान समाधि को ही क्यों न प्राप्त कर लिया हुआ हो विदेह नामक योगी क्यों न हो गया हो प्रकृति नामक योगी क्यों ना हो गया हो परंतु परंतु यदि वह अपने अंदर से अविद्या को नाश नहीं किया है क्योंकि तो तब फिर उसको जन्म मिलेगा और जो उसको जन्म मिलेगा तो आठों का आठों कारण हो गया समझ गए? ठीक है डॉक्टर साहब आप समझ गए नतासा जी आप समझ गए और कोई प्रश्न मंत्र पाठ करें। करे जी ओम पूर्ण मन पूर्णमीदा पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति, शांति शांति शांति सभी को सादर नमस्ते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी धन्यवाद आचार्य जी नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते हाँ अपने हसादी हाँ योगदर्शन नमस्कार